अध्याय एक मुक्तिदाता यीशु की वंशावली यह मुक्तिदाता यीशु के पूर्वजों की सूची है मुक्तिदाता यीशु राजा दाविद के परिवार से थे राजा दाविद कुलपिता अब्राहम के परिवार से थे अब्राहम का बेटा इजहाक इजहाक का बेटा याकोब याकोब का बेटा यहूदा और उसके ग्यारह भाई यहूदा के बेटे पेरस और जेरा जिनकी मां का नाम तामार था पेरस का बेटा हेजरोन हेजरोन का बेटा हाराम हाराम का बेटा अमीनादाब अमीनादाब का बेटा नेहशोन, नेहशोन का बेटा सलमोन सलमोन का बेटा बोआज जिसकी, जिसकी मां राहत थी बोआज का बेटा ओबेद जिसकी मां रूथ थी ओबेद का बेटा यश्य और यश्य का बेटा दाविद, राजा दाविद का बेटा शलोमो जिसकी मां सेनापति उरिया की विधवा थी राजा शलोमो का बेटा रोबोहम रोबोहम का बेटा अबिया अबिया का बेटा आसाफ आसाफ का बेटा यहुशफात यहुशफात का बेटा युराम, युराम का बेटा उजैया उजाइया का बेटा योतम योताम का बेटा आहाज आकाश का बेटा हेजेकिया हेजेकिया का बेटा मनासे मनासे का बेटा आमोस आमोस का बेटा योशिया जब इसराइल के लोग बंदी होकर बेबीलोन देश को गए उस समय योशिया का बेटा यखन्या और उसके भाई पैदा हुए यहूदी लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन देश में लाने के बाद यखनिया का बेटा शालतीय पैदा हुआ शालतील का बेटा जरुबाबेल, जरुबाबेल का बेटा अबिहूद अबिहूत का बेटा एलियाकिम, एलियाकिम का बेटा अजोर अजोर का बेटा सदोक सदोक का बेटा अखीम अखीम का बेटा एलहूद एलियुत का बेटा एल्याजर। एल्याजर का बेटा मत्तान। मत्तान का बेटा याकूब और याकूब का बेटा योसफ पैदा हुए जो मरियम का पति था मरियम के बेटे यीशु थे जो मुक्तिदाता कहलाते हैं इस प्रकार कुलपिता अब्राहम से राजा दावे तक कुल चौदाह पीढ़ियां राजा दावित से बैबिलोन देश लाए जाने तक चौदह पीढ़ियां और बैबिलोन देश लाए जाने के बाद मुक्तिदाता के आने तक चौदह पीढ़ियां हुई मुक्तिदाता यीशु का जन्म मुक्तिदाता यीशु का जन्म इस प्रकार हुआ उनकी माता मरियम की मगनी योसफ से हुई थी परंतु ऐसा हुआ जब मरियम कुमारी ही थी परमात्मा की पवित्र आत्मा की अद्भुत शक्ति द्वारा गर्भवती हो गई मरियम का मंगेतर यूसफ एक धर्मी व्यक्ति था और वो नहीं चाहता था कि मरियम की बदनामी हो इसलिए उसने चुपचाप मंगनी तोड़ने का फैसला किया जब यूसफ इस बारे में विचार कर ही रहा था तो प्रभु परमात्मा के स्वर्गदूत ने उसे सपने में दर्शन दिया और कहा यूसफ राजा दावेद के वंशज अपनी पत्नी मरियम को स्वीकार करने से मत डर क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है वह पुत्र को जन्म देगी और तुम तो उसका नाम यीशु रखना जिसका अर्थ है प्रभु परमात्मा मुक्ति देते हैं वे अपने लोगों के बुरे कर्मों का खाता मिटाकर उन्हें मुक्ति देंगे इसलिए प्रभु परमात्मा का किया गया वादा पूरा हुआ जैसा कि उनके प्रवक्ता ने कहा था देखो एक कुमारी कन्या गर्भवती होगी और वह पुत्र को जन्म देगी उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा जिसका अर्थ है परमात्मा हमारे साथ है यूसुफ नींद से जागा और उसने प्रभु के स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार काम किया उसने मरियम के साथ शादी कर ली किंतु जब तक मरियम ने अपने बेटे को जन्म ना दिया यूसुफ ने उसके साथ सहवास नहीं किया बच्चे का जन्म होने के बाद यूसुफ ने उसका नाम ये रखा